करुणालयम श्रृति स्मृतिपुराल शंकरम लोकशंकरम शंकरम शंकरा चार्यवं बादरायण सूत्र वंदे भगवरात्मे सूत्र अध्याय तृतीय पाद में भूमज्यायस्वाधिकरण अधिकरण विचार हुआ था जिसमें समष्टि उपासना और वैष्टि उपासना इन दोनों के संबंध में निश्चय हुआ था जो वृष्टि उपासना है यद्यपि उसमें भी फल का कथन है तो भी वृष्टि उपासना श्रेष्ठ नहीं है समष्टि उपासना ही श्रेष्ठ है पूरा प्रसंग उपासनाओं का विचार है उपासनाओं का निश्चय करने का है अब इस पाद में चार अधिकरण और है तो समि उपासना जैसे वैश्वान उपासना है पूरे विश्व को एक पुरुष के आकार में दर्शन करते हुए परमात्मा का ध्यान करने की उपासना है उसमें एक एक अवयव को लेकर के भी उपासना बताई गई है अवयवों की उपासना के साथ उसका फलकथन भी है इसलिए कदाचित संशय होता है कि ये फलकथन होने के कारण उस उपासना को भी करना है अथवा नहीं और वो अलग से करना है कि नहीं तो उसमें यह निर्णय दिया कि इस प्रकार की जो उपासनाएं हैं वैसा तो अंग अवयव को लेकर के कोई पृथक उपासना का विधान है ही नहीं ऐसा होती भी नहीं है यदि कोई विशेष फल का कथन होता है तो ये संशय होता है कि इस विशेष फल का कथन है तो उस उपासना को अलग से करना है कि नहीं करना है इसलिए प्रसंग ऐसा निश्चय किया था अब इसी को दृष्टांत बनाकर के दृष्टांत संगति से अन्य कुछ उपासनाओं का भी निश्चय करना चाहते हैं जो छांदों के उपनिषद में वृदारण्य उपनिषद में गायत्री उपासना है शांतिल्य उपासना है षोटकल उपासना है और उपकोशल उपासना है वैश्वान उपासना है अहरा ब्रह्म सत्य ब्रह्म की उपासना आदि आदि उपासनाएं हैं इन वासनाओं का भी एक सारे मिलाकर के एक निर्णय देना चाहते हैं इनका भी कैसे संबंध होगा अलग अलग करना चाहिए कि एक साथ करना चाहिए कुछ वासनाओं में ध्येय यानी वेद्य वस्तु एक है और कुछ में भेद है और किन्नी वासनाओं के फल एक समान है किंतु उपास्य वहां भिन्न रहता है प्रकार भिन्न रहता है तो ये सब है कहीं कहीं ऐसा होता है जैसे पहले कहा गया अलग अलग शाखाओं में आ, जैसे अभी वृदारण्य में युर्वेद शुक्ल यजुर्वेद की शाखा है और उसी प्रकार छांदोग्य सामवेद की शाखा है तो उन शाखाओं में भी उपासना का नाम आदि एक पर भी कुछ प्रकार भेद रहता है इसलिए इन सबका सामंजस्य बिठाने के लिए अब यहां उस प्रसंग को सारे एक साथ लेकर के विचार करना चाहते हैं टीका में देखिए नीचे टीका है भिन्न श्रुतीनाम अभी सुदेजस्व समस्तो समस्तोपासनम जायश्चे भिन्न श्रुतियों में रहने वाले सुतेजस्व इत्यादि गुण को लेकर के सुतेजस्व इत्यादि गुण कहां आया था वैश्वानुरूपासना में आया था वैश्वानुरूपासना के संबंध में जो सिर के संबंध में कहा गया वही सुतेजस्व है ऐसा कहा था इसलिए भिन्न श्रुति नाम अभी भिन्न श्रुति है अलग अलग भिन्न श्रुति नाम अभी सुतेजस्व नाम सुतेज आदि का समस्त उपासन जायस्तर्मस्तपासन उपासना उपासना यदि श्रेष्ठ है तो क्योंकि भूमत ऐसा सूत्र आया था सर्वोपास्तीम भिन्नश्रुती समस्तोपासन जाय सशंका तब तो सर्वोपास्ती सभी उपासनाएं जैसे गायत्री शांडिल्य ोडश कला उपक, उपकोशल वैश्वानर दहरा अन्य अन्य उपासनाएं हैं इन सब का ये सभी भिन्न श्रुति वाली उपासनाएं है और इन सब उपासनाओं का समस्त भाव से उपासना करना श्रेय होगा क्योंकि आप समस्त दृष्टि से उपासना को श्रेष्ठ मान रहे हैं अब इन सबके भी विषय एक जैसा है एक प्रकार से ध्यान करने योग्य है वहां तो फिर वो समस्त उपासना श्रेष्ठ हो सकता है तो सभी मिला के समस्त उपासना करेंगे और जिनका जिनका जिन अवयवों का वर्णन हुआ उन अवयों को लेकर के उनको उपासनाओं को जोड़ के अब वो वैसा हो कर सकते हैं समस्त उपासना की दृष्टि से इसीलिए अब ये समस्त उपासना श्रेष्ठ है ऐसा पूर्व दृष्टांत मिलने पर दृष्टांत संगति बनाकर यहां सभी में समस्त उपासना को श्रेष्ठ मानना चाहते हैं अब सब एक ब्रह्म ही मानना है तो समस्तोपासना को मानने में कोई दोष नहीं है अब सब में ब्रह्म उपास्य है अब गायत्री रूप में भी वहां ब्रह्म की उपासना बताई है और शांडिल्य विद्या छोटा शकल विद्या दहरा विद्या सब में ब्रह्म की उपासना बताई है बहुत सारे चर्चा हम कर दिए इन सब के। तो सभी ब्रह्म उपासना है तो सारा मिला करके करेंगे ऐसे किसी के शंका हो सकती है पूर्व अधिकरण के आधार पर इसलिए आशंका आहा इसके उत्तर में ये सिद्धांत सूत्र आएगा शारीरिक नया संग्रह देखिए गायत्री शांडिल्य षोडशकल उपकोशला, वैश्वानरा, दहर सत्य ब्रह्मादि विद्यानाम इत्यादि विद्याओं का अर्चिरादि फल संयोग ऐक्या ये फल संयोग में ऐक्य दिखता इन सबके फल के साथ एक है अब एक फल संबंध होने पर एक मानना उचित तो होगा अलग अलग क्यों करेंगे साला मिलाकर के एक करेंगे तो अच्छा रहेगा ऐसे अर्चिरादि फल संयोग ऐक्यात अर्चिरादि फल का संबंध एक होने से उपास्य ब्रह्म रूप ऐक्या तब उसका अर्थ क्या हुआ कि उपास्य ब्रह्म भी एक है ऐसा अर्थ हुआ कि यह फल एक है और उपास्य एक है ये उपास्य ब्रह्म ऐक्या शब्दमात्र भेदे भी शब्दमात्र में भेद है यानी कहीं कुछ कहा है कहीं कुछ कहा है अलग अलग शब्द कहा है इतना भेद है लेकिन उपास्य एक है ब्रह्म एक है फल भी एक है अब वो दोनों एक होने समझती हो सकता है, उसमें शब्द में भेद आने से शब्द भेद से या कुछ प्रकार में भेद आने से इतना दोष नहीं है उसको मिला सकते हैं समृष्टि उपासना में जैसा अभी वैश्वान उपासना में भी ऐसे ही आया उसमें एक एक अवयव का अलग कथन किया और जो द्विलोक है स्वर्ग लोग है उसको सिर मानने के लिए कहा और उसका फल बताया तो अब जो है वो सिर के संबंध में जो उपासना करता है उसके लिए वो ठीक है तो बाकी के साथ जोड़ करके उपासना हो जाएगी जैसा वहां हुआ इसी प्रकार उपास्य ऐक्य फल आय होने से शब्दमात्र भेदे भी प्रकृत्या प्रकृत्यर्थ उपासना अवच्छिन्न प्रत्यार्थ प्रयत्न चोदना ऐक्या तो प्रकृति अर्थ उपासना से संयुक्त अवच्छिन्न मैंने प्रकृति अर्थ यहाँ उपासना का विधान उपासना है धादुअर्थ और प्रत्ययार्थ प्रयत्न चौदह क्या प्रत्ययार्थ उसमें जो थोड़ा थोड़ा जो भेद होता है कहीं शब्द कुछ और कहा वेदा ऐसा शब्द कहा और कहीं तो कुरीता ऐसा शब्द कहा कहीं उपासीता ऐसा शब्द कहा ऐसे वेदा, उपासधा पूर्वीदा विद्याद ऐसे ऐसे शब्द आते हैं इसमें प्रत्यय तो एक जैसा दिखता है सब में या तो लिंग लकार है या तो लोट लकार है तो उपासना करो ये बोलता है तो प्रत्येक अर्थ का अर्थ जो विधान कर रहा है वो तो समान है और प्रकृति में कुछ भेद है अब कहीं उपासधा बोला तो यहां आस धातु का प्रयोग किया विध धातु का प्रयोग किया है कहीं कृ धातु का प्रयोग किया है तो ऐसे विध धातु का प्रयोग किया तो अलग अलग धादु का प्रयोग किया है और प्रत्यय उसमें प्रयत्न ऐक्य है प्रयत्न चौदना ईक्यात प्रयत्न तो एक है मैंने करना चाहिए ये तो कहा था तो प्रयत्न का वहां ऐक्य होने से यद्यपि उपासना विधि के शब्दों में भेद है इसका है अर्थ है प्रकृति अर्थ भेद प्रकृति अर्थ मतलब धादु का जो अर्थ विचार किया जिस धादु का प्रयोग किया है उसका भेद होने पर भी जो प्रत्यय है उसमें जो लगा हुआ लिंग लकार आती वो एक है इस प्रकार से दोनों को मिलाएंगे तो वो ऐक्य तो वहां दिखता है जैसा यजेदा जुहुयात इत्यादि में होता है ऐसे उसमें एक कहता है यजन करो दूसरा कहता है हवन करो तो यजन करो हवन करो आदि जो प्रकृति है धाधु का प्रयोग है क्रियापद का प्रयोग है वो अलग है लेकिन करो ऐसा करके जो निर्देश है आदेश है ये समान है इसलिए कहा कि प्रकृति अर्थ प्रकृति अर्थ उपासना अवच्छिन्न प्रकृति अर्थ उपासना अवच्छिन्न प्रकृति अर्थ से उपासना से विशिष्ट प्रत्यय अर्थ प्रयत्न चोदनाख्यात प्रत्यय अर्थ के प्रयत्न में चोदना विधि की ऐख्यता ऐसा होने से ब्रह्म विद्या समाख्य नाम जो धाधु विचार है वो ऐक्य है सभी में ब्रह्म विद्या है गायत्री झांडिल्य ठोड़शकला इत्यादि सब में ब्रह्म उपास्य है तो ब्रह्म विद्या है सारे समुचित्य एक प्रयोगत्वे प्राप्ते इसीलिए गायत्री सांडिल षोड़शकला आदि सभी को मिलाकर के एक कर देना चाहिए ब्रह्म विद्या ऐक्य होने पर समुच्चित्य एक प्रयोगत्व समुच्चय करके एक प्रयोग मान लेना चाहिए ऐसे प्राप्त होने पर अब जो है इसका उत्तर करना ये पूर्वपक्ष हो गया अब फल के संबंध में कहा कि पूर्णम अप्रवर्ति स्वयं लभध उस उपासक को इस प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होता है पूर्णम अप्रवर्ति पूर्ण श्रेय श्रेयस प्राप्त होता है जो बिना प्रयास से प्राप्त हो रहे ऐसे पूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त होता है एक फल कथन किया एदम इद प्रत्य अभिसंभविदास्मी ये और फल कथन किया यहां से शरीर त्याग करके उस देवदा भाव को प्राप्त करेंगे ज्योतिष मदोह लोगा जयती और ज्योतिष्मान यानी जहां प्रकाश ही प्रकाश है यानी ज्ञान है आनंद है और सात्विक गुण प्रधान है ऐसे लोगों को प्राप्त करेंगे ऐसे स्थानों को प्राप्त करेंगे एवं विधि पापकर्मा न निशृष्य और इस प्रकार के उपासना करते हैं उपकौशल आदि में कहा उसको पापकर्म संबंध नहीं करता पाप कर्म का स्पर्श नहीं होता है न श्रिष्य अर्थ है स्पर्श नहीं होता सर्वेश्व आत्मस्व अन्नमत्ति ये वैश्वासना में कहा वो सभी में अन्न खाने वाला होता है उसका सर्वव्यापक भाव होने से सभी के अंदर स्थित है ऐसा मान करके सभी के अंदर से वो अन्न खाने वाला जैसा भाव प्राप्त होता है कहा क्योंकि अपने को सर्वत्र मानता है अब जैसा हमें भूख लगती है तो हम स्वयं खाते हैं तो हम अपने को ही मानते हैं अपने लिए भोजन करते हैं सब अपने लिए सोचते हैं और वही अहंकार में अपने के साथ ही संबंध करता दूसरे के साथ संबंध नहीं करता तो ऐसा होगा तो वो परिच्छिन भाव में रहेगा तो सुख दुखादि जो होगा वो परिच्छिन भाव में रहेगा तो सर्वात्म भाव की दृष्टि नहीं हो सकती इसलिए वहशान उपासना में सर्वात्म भाव की दृष्टि बताए सर्वत्र जाने के सर्वभाव से करेंगे तो सभी के अंदर वो ये आत्मा है ऐसा जानकर वो सभी के अंदर अन्न जो अन्न भोजन करता है अन्न खाता है वो स्वयं ही है ऐसा अनुभव होगा ये वैश्वर्य में फल बताया था इसके विषय में पहले विचार हो गया सर्वेशु लोगेश कामजारो भवती यह सत्य ब्रह्म की उपासना देहरा ब्रह्म की उपासना में सभी लोगों में उनके यथे संचरण हो जाता है सर्वत्र प्राप्ति होगा ऐसे कहा और जयदी ईमान लोगा यह सत्य ब्रह्म की उपासना है उसका फल बताया। तो इस प्रकार एक एक उपासना का अलग अलग फल भी कथन किया यदि अवान्दर फल संयोग भेदा तो सिद्धांत कहते हैं ये जो अवान्तर फल है अवान्तर फल का मध्यवर्ती फल जो मुख्य फल है वो तो ब्रह्म प्राप्ति है ब्रह्म विद्या है इसलिए ब्रह्म प्राप्ति है सहसुण ब्रह्म शबल ब्रह्म की प्राप्ति होगी ईश्वर रूप से प्राप्त होगा और ये अवान फल रहने से बीच में अन्य फल रहने से उनका भी संयोग है अब प्रश्न होगा कि यदि आप एक ही फल को जो मुख्य फल को लेकर के ही उपासना करेंगे तो ये अवांतर फल जो मध्यम आते हैं मध्यवर्ती फलों का क्या होगा अब ये कथन व्यर्थ हो जाएगा मध्यवर्ती फलों का कोई फली नहीं मिलेगा अब सारे उपासना को मिलाकर के एक करेंगे तो मध्यवर्ती जो अनुभव है फल है वो जो कथन किया वो व्यर्थ हो जाएगा ये वैश्वान उपासना में जैसा कहा है उसी प्रकार है लेकिन वैश्वान उपासना में क्या हुआ कि यदि अंग फलों का कथन किया एक एक अलग फलक कथन किया उसके बाद में सबका निराकरण किया मूर्धा दे व्यपिष्य आगमिष्य ऐसा कहा कि आपकी मूर्धा गिर जाता यदि आप मेरे पास नहीं आते होते ऐसा कहा था इसका मतलब फल कथन के साथ उसकी निंदा भी की एक अवयव की उपासना श्रेष्ठ नहीं है यह कहा किंतु कि ऐसा नहीं है यहां निंदा नहीं ये जो अलग अलग फल कथन किया है सर्वेश्व आत्मा स्वन इत्यादि जो फल है ये तत्व उपासना का स्वतंत्र फल ऐसा ही दिखता इसलिए यद्यपि ये सारे ब्रह्म उपासनाएं हैं तो भी अलग अलग फल कथन करने के कारण इसको अलग अलग मानना भी ठीक होगा क्यों अब अलग अलग नहीं मानेंगे तो ये ये फल का क्या होगा अब ये नहीं मिलेंगे निंदा तो नहीं किया इसलिए शास्त्र प्रक्रिया में पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक होता है कि आपको कहां से आरंभ करना कहां लेके जाना किसके साथ संबंध करना और कहा फल कथन किया फल कथन करने के बाद में विस्तार कहाँ किया और अप्रशस्त कहां बोला निंदा कहाँ की इत्यादि बहुत सारे इसमें प्रक्रियाएं जो मीमांसा शास्त्र से अध्ययन करने समझ में आता है इसलिए हम एक साधन करते हैं तो अभी बीच बीच में जब फल होता है अब वो फल को भी जानना होगा अब हम साधन करते जा रहे हैं मुख्य फल अभी प्राप्त हुआ नहीं मुख्य फल प्राप्त नहीं होने के पहले भी बहुत सारे फल बीच में मिलता रहता है। ऐसा कुछ अनुभव तो होता रहता है अब उन अनुभवों को नहीं जानेंगे तो आगे आप जो रास्ते में जा रहे हो सही है गलत है ये मालूम नहीं पड़ेगा यह आवश्यक है कि उन फलों को भी समझना कभी गलत जा रहा तो गलत फल है तो वो भी जानना पड़ेगा अब जैसा आप जब कर रहे हैं कई माला जब कर रहे हैं, लेकिन जब करते करते आपका अहंगार बढ़ते जाता है दूसरे के साथ मिलना बात करना कुछ भी नहीं हो रहा है फिर ऐसा हो रहा है सब आप ही अपने को बड़े मान रहे हैं, इत्यादि अहंगार बढ़ता जा रहा, तो कुछ कुछ जा रहा है तो बस कुछ ना कुछ गड़बड़ी है क्योंकि साधन यदि रास्ते में जा रहे हैं तो विनय भाव बढ़ना चाहिए तो अहंगार बोडा अभिमान होता है और दूसरे को मानने को तैयार नहीं है ऐसे ऐसा होता है तब तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी आया तो है ना मुख्य फल तो है नहीं क्योंकि अहंगार के लिए हम उपासना नहीं कर रहे ध्यान नहीं कर रहा तो अब हम सर्वभाव में सर्वात्म भाव को स्वीकार करने के लिए जा रहे हैं वो मुख्य फल अभी प्राप्त हुआ नहीं है लेकिन रास्ते में जो जो फल मिल रहा है वो भी सही है कि गलत है ये भी जानना पड़े कभी कभी रास्ते में जाते वक्त ऐसे सुंदर फल जैसा दिखाई देता वो विशीला भी, भी हो सकता वो खाएंगे हम बार जाएंगे ऐसे भी होता ये सब जानने के लिए शास्त्र अवान्तर फलों को कहते हैं कि आप जो रास्ते पे जा रहे हैं वो सही है ये माइलस्टोन है यानी वो पत्थर लगाए वो पता चलता है क्या यहां तक पहुंच गया इतना हो गया इतने जरूरी हो गया अब ये ठीक है इतना तक हमारा आना ठीक है अब आगे और देखेंगे इस प्रकार के मानदंड होता है एक प्रकार आप जो साधन कर रहे हैं उसका मानदंड से ऐसा होता है और ये गुणों को लाने के लिए ये गुणों को पहचानने के लिए स्वयं नहीं हो सकता क्योंकि स्वयं पहले से ही हमारे अंदर बहुत सारे अविद्या काम कर्म लोभ सब पड़ा हुआ है और भेद भाव ये सब भरा हुआ है इसलिए अब वो क्या हो रहा है परिणाम उसको समझ में नहीं आए ये अवान्तर फलों का फल होता है ऐसे योग शास्त्र योग सूत्र में भी योग भाष्य में भी कहा गया बीच बीच में कुछ फल होगा वो फल को आपको जानना है उसके बाद आगे जाना है वो तो मुख्य फल नहीं है लेकिन वो भी आता है उसका भी कुछ स्थान है वो होना चाहिए अब कई साल आप वासना किया कुछ भी नहीं होगा ऐसा तो कोई मानेगा नहीं ना कुछ तो होना चाहिए अब कोई कोई साधन करते करते बीमार हो जाता है ऐसा भी होता है अब वो बीमार होना भी एक फल होता है कभी कभी अति साधन किया बहुत समय आपने प्राणायाम किया ये किया वो किया तो भी बीमार होता है तो उसका भी हिसाब होना चाहिए इसका मतलब कुछ गलत तरीके से कर रहा और किसी को मन चंचल होता है साधन करते करते मन एकाग्र होना चाहिए शांत होना चाहिए उल्टा उसको चंचल हो रहा ऐसे में वो भी देखना पड़ेगा ऐसा कई है कि जो बीच के फल आपको दिखा देता है कि आप सही रास्ते पे जा रहा वो और उसके उसकी जो परीक्षा है ना वो व्यवहार से ही होता है और कोई परीक्षा का स्थान नहीं जो आपके व्यवहार आपके मन के अंदर होने वाले भाव प्रकट होता है जब जब और जहां जहां प्रकट होना है भाई आपको मालूम पड़ेगा तो इसीलिए ये अवान्तर फलों को भी बहुत देखना पड़ता है अवान्तर फल अगण्य नहीं है उनके भी कुछ अपने हिसाब है इसलिए ये ये सब फल कथन किया है बीच बीच तो ब्रह्मात्मा ऐक्य आग्क्या, ऐक्यपी इसलिए ब्रह्मा ब्रह्ममात्र ऐक्य होने पर भी एक एक फल का तत्त प्रकरण विहित गुण कलाप, विशिष्ट उपास्य रूप भेदात रूप भेद को हेदु बनाया कि तत्त प्रकरण में विहित गुण कलाप, गुण कलाप का अर्थ गुण समूह अलग अलग गुण हैं यहां गायत्री आदि उपासना में तो तत्त प्रकरण विध गुणकलाभ विशिष्ट उपास्य रूप भेदा यह विशिष्ट उपासना के रूप में रूप रूपभेद हो जाएगा सामान्य रूप से ब्रह्मात्मा ईक्य है और विशेष रूप से विशिष्ट उपासनाएं है तो विशिष्ट उपासनाएं भी है और मुख्य उपासनाएं भी इसलिए यह प्रकरण इतना विस्तार से यहां चर्चित है ऐसे स्थान में ये उद्देश्य क्या है ये सामान्य निश्चय करना कठिन हो जाता कि ब्रह्म को उपासना कर रहे हैं और बीच में दूसरा फल प्राप्त हो आप सोचेंगे ये को उपासना करना ही नहीं चाहिए अब जो आपको ऐश्वर्य आदि नहीं चाहिए पूर्णम अप्रवर्ति श्रेयम लबे ये आपको नहीं चाहिए आपको ब्रह्म चाहिए अब ब्रह्म चाहिए तो आप ये क्यों करेंगे ऐसा आपको शंका हो सकती है अब इस प्रकार से फल बताए लोकेशु का आमचारो भवि हम लोगों में जाना ही नहीं चाहते हम लोग भी क्यों जाएंगे हम लोग में नहीं जाना चाहते तो नहीं जाना चाहते हैं तो फिर इस फल के लिए उपासना क्यों करेंगे ऐसा होगा ना अब ये गायत्री उपासना करेंगे तो उसको अप्रवर्ती श्रेय लभदे कहा और दूसरी उपासना शांडिल्य उपासना में यहां से जाकर के ब्रह्म के साथ आय क्यों होगा ये ठीक है फिर ज्योतिष्मों दुलोगों को, को प्राप्त होता है अब पाप कर्म नहीं होता इत्यादि अलग अलग फल कथन कत, किया तो आप ध्यान देंगे कि यह फल हमको प्राप्त हो रहा है इसकी इससे करने से फिर हमें ये फल हम नहीं चाहते हैं तो नहीं करेंगे ऐसा होता है कोई भी छोटा काम में ऐसा रहता है हम छोटा फल के ऊपर ध्यान नहीं देते आप सोचते हैं बड़ा फल होता हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं तो ये छोटा सा क्या होना ऐसा नहीं होता अब जहां छोटा फल का स्थान है वो छोटा फल को छोटा में वहां रखना भी पड़ता है वो अल्प नहीं है वो एक मानदंड हो जाता वो इतना बड़ा फल है ऐसा आई... नहीं कर सकते लेकिन वो एक मानदंड है इसका मतलब एक माप है एक अवंतर फल ऐसा एक लक्षण दे देता है कि आप ऐसा करो तो ये फल होगा ऐसा नहीं करो तो ये फल नहीं होगा ऐसा उसको दिखाता है अच्छा ये फल नहीं हुआ तो वो फल नहीं होगा इसका अर्थ ही है क्योंकि अवान्तर फल तो आना ही है ना जैसा आप रास्ते में गंगोत्री जा रहे हैं तो रास्ते में जो जो दिखना है वो तो दिखना ही है अब वो दिखाई नहीं है तो इसका मतलब अब रास्ते में नहीं है अब कोई दूसरे रास्ता गलत रास्ता जा रहा है ना तो ऐसा ही कुछ लक्षण आवश्यक होता है वो फल आपको चाहिए नहीं चाहिए तो भी वो आता है आने पर उसको स्वीकार करना पड़ता है यही कृद्व उपास्ति और अकृत उपास्ति में भेद होता है जो कृद्व उपास्ति होगा उसके बाद ब्रह्मज्ञान भी रहेगा और उसके साथ अन्य फल भी कुछ दिखाई पड़ेगा क्योंकि उपासना की है तो उसका फल रहे और जो अकृतोपास है उसको तो मार्ग बड़ा कठिन होता है जैसा गीता में भगवान ने कहा अक्षर उपासनाओं के लिए कहा तो अक्षर उपासक जो होते है बहुत उनका कष्ट होता है क्योंकि अक्षर उपासना को जोड़ करके रखना बड़ा मुश्किल होता है कठिन होता है इसके लिए इसीलिए ये लक्षण को लेकर के यहां रूप को लेकर के विशिष्ट उपासनाओं को माना है तत्त प्रकरण अदा उन प्रकरणों में या अलग अलग प्रकरण में आया विशिष्ट उपासना भेदा उपास्य अनुबंध भेद भिन्न उपासना अनुबंध क्या नियम लगाया ये न्याय लगा रहे उपास्य अनुबंध भेद से भिन्न हुआ जो उपासना है वो भिन्न हो गया उपास्य हो गया ब्रह्म या तत्त जो गायत्री चांडिल्य छोड़ सकल आदि जो भी है वहां यह उपास्य हो गया उपास्य के साथ जो अनुबंध लगा हुआ है गुण है अनुबंध मन उसके साथ जुड़ा हुआ संबंधित वो गुण से गुण तो भिन्न है अब गायत्री उपासना में सांडिल्य उपासना में षोड़शकल उपासना में जो भेद है ये भेद गुणों को लेकर के है। और उन भेदों से क्या हो गया वो भिन्न हो गया भेद का अर्थ भी भिन्न का अर्थ भी एक ही होता है, है? भेद और भिन्न दोनों एक होता है नहीं होता है। भेद और भिन्न का क्या अर्थ है दो शब्द है भेद और भिन्न भेदहा और भिन्न हा बोले तो क्या फर्क है मतलब क्या होता है? वो यही है भेद मतलब ऐसा भेद मतलब अंतर और भिन्न मतलब अलग अलग वो अंतर मतलब अलग अलग ही नहीं है क्या क्या में अंतर है और क्या मतलब ये भेद हो गया कि में अंतर है और भिन्न मतलब वो अलग ही है या एकदम अलग है नहीं वो लक्षण से भिन्न होता है भेद मतलब होता है? नहीं भेद और भिन्न हाँ एक ही जैसा है वो मतलब व्यवहार में एक ही मानता है कभी कभी भेद मतलब सजातीय में भेद हो सकता है दो सजातीय और भिन्न मतलब सजातीय नहीं होता है ये है क्या ऐसा है ये यही सब जो अभी देखो दोनों पद इधर आया मैंने लाया नहीं यहाँ देखो दो पद लिखा हुआ है भेद भिन्न ऐसा लिखा हुआ अब भेद भिन्न को आप अनुवाद कैसे करेंगे आपको बोला भेद भिन्न को अनुवाद करो अब ये इधर लिखा हुआ है अनुबंध भेद भिन्न अब इसको आपको ट्रांसलेट करना होगा इंग्लिश में करो या हिंदी में करो कोई भी भाषा में बताओ अब दोनों का अर्थ है भेद भी होना चाहिए भिन्न भी होना चाहिए भिन्न डिसिमिलर कहाँ से आया भिन भिन्न मतलब डिसिमिलर मतलब अलग है और वेद में जो है एक ही तत्व उसमें थोड़ा नहीं ये भी आता, आता है ऐसा भी हो सकता है तो आप इसको ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे करेंगे देखो ट्रांसलेट नहीं होगा आपसे अब इसके लिए क्या है मैं क्यों बोल रहा हूँ इसके लिए आपको न्याय शास्त्र पढ़ना पड़ता है तर्क संग्रह पढ़ना पड़ेगा उसके बिना नहीं होगा बाकी आप कोई भी डेफिनेशन बोलो उसमें लगेगा नहीं उसका स्पष्ट कथन है वो यही टेक्निकल टेम बोलते हैं इसको जो न्यायशात्र तर्क संग्रह नहीं पढ़ा है वो इसको कर ही नहीं सकता समझ ही नहीं सकता सकते भेद भिन्न क्या होता है और वहां कई बार आते हैं भाषा में भी आते हैं भेद भिन्न ऐसा शब्द आते तो इसका सरल से सरल ऐसा है आ, वो क्यों मैं पूछ रहा हूं कि आपको मालूम हो जाए कि ऐसा अध्ययन करने का प्रयोजन क्या है बाकी आप कोई भी डिक्शनरी देखो कुछ भी देखो इसका उत्तर आपको मिलेगा नहीं और यह पंक्ति भी आप समझ नहीं पाएंगे कि भेद भिन्न क्यों का और ये आप ट्रांसलेट करेंगे तो एक शब्द का अर्थ करेंगे दूसरे का अर्थ नहीं करेंगे अब वो अलग अलग बोल सकते हैं जैसा अभी इन्होंने बोला डिसिमिलर को भी बोल सकते हैं और परस्पर भेद भी बोल सकता है और परस्पर भेद से होता इसका सरल ये है भेद मतलब भेद जो अलग अलग है ठीक है और भेद जिसमें है।, है उसको भिन्न कहते बस इतना ही उसका अर्थ है भेद जिसमें है उसको भिन्न कहते अब इसमें भेद है अब जैसा ये पुस्तक में इससे इसका भेद है तो ये ये भिन्न हो गया उसमें क्या गुण रहेगा भेद गुण है तो भेद जिसमें है उसको भिन्न कहते बस वो भिन्न हो गया और भेद पहले रहता तो भेद से युक्त तो जो होगा वो भिन्न होगा बस इतना ही उसका अर्थ है तो भेद नहीं है तो भिन्न नहीं हो सकता तो भेद लाया गया अब किसी कारण से आपने भेद लाया भेद लाकर के इसमें रखा क्योंकि भिन्दादू में निष्ठा करके रखा गया ये भिन्न का अर्थ होता है भेद किया गया ऐसा अर्थ है पार्टिसिपेंट है ना ये, ये। पासिव पार्टिसिपेंट है कि जिसका भेद किया गया है वो हो गया भिन्न और भेद जो है वो गुण है हाँ, भेद तो गुण है संयोग आदि जो मेरा होता है भेद होता है तो भेद गुण होता है वो भेद से युक्त होगा भिन्न होगा तो अभी ये क्या है कि ये जो अनुबंध भेद है ठीक है और उससे भिन्न होता है अब यह तर्कसंग्रह किए हुए है इसलिए मैं पूछ रहा है कई लोग तर्कसंग्रह करके बैठे और उस समय ये सारे बात हम कई बार इसको उजागर करते और जहां आते हैं वहां बोलते रहते लेकिन ऐसी चीज ध्यान में नहीं रखते हैं क्योंकि इसका कोई प्रयोजन ही दिखता नहीं फिर आपकी व्याख्या कर देते पूछो तो अपने अपने अपने ढंग से कुछ ना कुछ दिमाग में आएगा व्याख्या करते वो यहां चलेगा नहीं मैंने कई बार बोला ऐसी व्याख्या से आपकी बुद्धि से नहीं चलने वाला इसको जो परिभाषित शब्द है दर्शन का शब्द है वैसे रखना पड़ेगा अब मैं भी ऐसे बोल सकता हूं बोलने वाले तो कुछ भी बोल सकता है अब दो शब्द आया अब भेद का अर्थ करो भिन्न का अर्थ करो सुनने वाले में कोई समझ में नहीं आएगा कि इसका क्या कर रहा लेकिन टेक्निकली करेक्ट नहीं होता है इसीलिए ये देखो क्या कहा अनुबंध भेद अनुबंध में भेद आ गया अनुबंध में भेद आने से क्या है वो भेद जहां जाके बैठ गया उपासना में तो वो भिन्न उपासना होगा बस इतना ही है, है ना विद द डिफरेंट क्वालिटी अनुबंध बोल सकते डिफरेंट विद द डिफरेंट क्वालिटीज विच विच हैव बीन शिएटेड ऐसा करना पड़ेगा वो हो गया डिफरेंशिएटेड हो गया वो सेपरेट कर दिया सो so, डिफरेंशिएट करने के लिए क्या जो है डिफरेंट क्वालिटीज हो गया तो डिफरेंट क्वालिटी से अनुबंध भेद सो so, अनुबंध भेद से भिन्न कर दिया ऐसा अर्थ तो होता इसलिए दो प्रयोजन दो शास्त्रों का यहां प्रयोजन होता है एक तो व्याकरण अध्ययन करने से व्याकरण अध्ययन करने से इसमें भिद में क्या प्रत्यय लगा और तत्यय कहां लगा ये जानने से आपको उसका अर्थ भेद हो जाता है और फिर वो टेक्निकली जो न्याय अधिशासन पढ़ने से उसका भी स्पष्टीकरण होता है ऐसा तो व्याकरण से भी अलग अलग ही है भेद शब्द अलग है भिन्न अलग है प्रत्यय अलग अलग लगा हुआ है प्रयत्न चौदना भेदात तो उसके बाद भिन्न उपासना अनुबंध भेदना फिर एक भेद लगा दिया देखा कि भिन्न उपासना का अनुबंध का भेद हो गया क्योंकि भिन्न उपासना हो गया तो उसमें क्या रहेगा अनुबंध भिन्न रह गया ना तो अनुबंध भेद से प्रयत्न चोदना भेदात प्रयत्न चोदना जो प्रयत्न अलग अलग हो गया अब ये गायत्री उपासना में जो प्रयत्न करेंगे वही प्रयत्न सांडल्य उपासना में नहीं है वैश्वान उपासना में नहीं है देहर उपासना में नहीं है अलग अलग भेद है अलग अलग प्रयत्न है अलग अलग ढंग से करना प्रयत्न का मतलब प्रकार वो तो करने के जो विधान है वो अलग अलग है इसीलिए प्रतिविध्यम नामध्य नाम भेदा दूसरी बात है कि एक एक विद्या में अलग अलग नाम भी दिया तो नाम हो गया भिन्न रूप हो गया भिन्न प्रयत्न हो गया भिन्न तीन भिन्न हो गया है यह इतना भिन्न होने से और फल भी भिन्न हो गया फल भिन्न दिखता है वैसे वेद्य एक है ब्रह्म परम रूप से जो वेद्य है वो एक है उधर तो ऐक्य दिखता है लेकिन बाकी सब भिन्न है इसीलिए कौंडबावत प्रकरण भेदात और प्रकरण का भेद भी है कौंडबाइना मैंने पहले आया था कौंडबाई अयन में जैसा प्रकरण भेद से फलभेद कथन किया है ऐसा ही यहां भी प्रकरण भी भिन्न हो गया कृष्ण उपसंहार से अशक्य प्रयोगत्व और हेतु लगा रहे कि संपूर्ण उपासनाओं के अवांतर भेदों को सारा मिला करके एक उपासक एक साथ करे यह संभव ही नहीं है अशक्य प्रयोगात आच्छा शक्य प्रयोग नहीं कर ही नहीं सकता वो सारे को कैसे एक साथ मिलाएंगे चिंतन ही नहीं कर सकता दूसरा भाष्यकार करें कहेंगे ऐसा चिंतन करेंगे तो एकाग्रता नहीं होगी फिर वहां मन इधर उधर भड़के हो गए इतना सारा मिलाना पड़ेगा ना कितना चिंतन करेंगे तो ध्येय में एक तत्व नहीं आएगा तो कृष्णा मैंने संपूर्ण उपसंहारस्य अशक्य प्रयोगत्व शक्य प्रयोग नहीं है प्रैक्टिकल नहीं है शक्य प्रयोग का अर्थ होता है प्रैक्टिकल व्यवहारिक अशक्य प्रयोग मैंने व्यावहारिक नहीं है ये कर नहीं सकता इसीलिए इतने सारे हेदु दे दिया एक तो नाम भेदात रूप भेदात पहले बोल दिया उपास्य भेदात तो रूप रूपभेदात नाम भेदात और प्रकरण भेदात आशक्य प्रयोगात इन सब हेतुओं से प्रधान फल ऐक्य प्रधान फल माने मुख्य फल एक होने पर भी स्वर्ग काम अग्निहोत्र दर्श पूर्णमा सवत्म भेद तो स्वर्ग काम एक फल है तो स्वर्ग काम के लिए बहुत सारे कर्म है स्वर्ग जाने के लिए कितने सारे कर्म है ये फल एक प्रधान फल तो एक है अग्निहोत्र करेंगे तो भी स्वर्ग जाएगा दर्श पूर्णमास करेंगे तो भी स्वर्ग जाएगा ज्योतिष्टोम करेंगे तो भी स्वर्ग जाएगा अश्वमेध करेंगे तो भी स्वर्ग जाएगा और राजस्व करेंगे तो भी स्वर्ग सभी स्वर्ग फल तो है ही सभी तो अब जो है सबका स्वर्ग फल हो गया विश्वजीत याग विश्वजित याग करने पर भी विश्वजित न्याय है वो भी स्वर्ग जाने के लिए होता तो स्वर्ग जाने के लिए ढेर सारे याग है तो इसका मतलब सब एक साथ करेंगे ऐसा है क्या नहीं है वो अलग अलग ही होगा तो इसीलिए स्वर्ग काम अग्निहोत्र दर्शन पूर्णा मासादी के समान यद्य ब्रह्म दृष्टि से सब उपासनाएं ब्रह्म के लिए है परंपरा से ब्रह्म प्राप्ति का साधन है प्रधान साधन प्रधान फल तो वो है किन्दु यहां इस प्रकार से भेद रहने से विद्या नाम भेद इसलिए विद्याओं का भेद रहेगा यही इस अधिकरण का तात्पर्य है यह अनुपसार होगा उपसंहार नहीं होगा ब्रह्म विद्याओं अब सूत्र देखिए नाना शब्दादि भेदाद नाना यानी यह या उपासना भिन्न भिन्न है शब्द आदि भेदा शब्द आदि के भेद होने से यानी शब्द भी भिन्न है नाम भी भिन्न है आदि से यह सब लेकर ना प्रयोग है फल है इत्यादि सब भिन्न होने से इनके साथ सबके साथ एक संबंध ऐसा एक उपासना ऐसा नहीं कर सकते अलग अलग उपासना का फल भी हो पूर्वस्मिन अधिकरण बोलते ये अधिकरण लाया क्यों ये मामला कैसे बना कहते पूर्वस्मिन अधिकरण सत्यामपी सुज प्रभृ नाम फलभेद श्रुदौ समस्त उपासना पूर्वस्मिन अधिकरण में सुज प्रभृ फलभेद सुनने पर भी सुतेज प्रभृति का अलग अलग फल बताया था वैश्वान उपासना में समस्त उपासना जाय है फिर भी समस्त उपासना करना चाहिए कहा था समस्त उपासना श्रेष्ठ है कहा अध प्राप्ता इसलिए ये प्राप्त हो गया यानी मन में ऐसा सोचने लग गया कि बुद्धि अन्य अन्य भिन्न श्रुति समस्या उपासिष्यंता तो ऐसा मन में आ गया ऐसी बुद्धि आ गई कि अन्य भी जितने भी उपासनाएं हैं भिन्न श्रुति उपासनाएं हैं उन श्रो उपासनाओं को भी समस्या उपास शिष्यंता मिला करके उपासना करना चाहिए ऐसा मन में आ गया अच्छा है सरल है सारे उपासना करना है आप करना भी चाहते हैं एक के ऊपर एक को उपासना करनी चाहते हैं तो सारे मिला करके एक कर देंगे हो जाएगा कारण क्या है पूर्व कहता है अभी जै वेद्यादे विद्याभेदो विज्ञा दक्य क्योंकि वेद्य भिन्न नहीं होने पर वेद्य का भेद होने पर विद्या का भेद नहीं करना चाहिए यह तो आपने कई बार कहा कि यदि वेद्य एक है तो विद्या का भेद नहीं करना चाहिए अब यहां ब्रह्म वेद्य एक है तो विद्या का भेद नहीं करेंगे तो ऐसा भी नियम बताया आपने एक कारण दूसरा वेद्यम ही रूपम विद्या द्रव्य देवता में विद्या का जो रूप क्या है वेद्य रूप क्या है द्रव्य देवता जैसे एक हो तो एक माना जाता है इसी प्रकार याग में जैसा द्रव्य और देवता एक है द्रव्य हवन द्रव्य और उसके देवता एक है तो उस तिथि में वेद्य को एक मान करके एक माना जाता है इसी प्रकार यहां ब्रह्म वेद्य एक है तो इसी को भी एक मान लेना चाहिए एक है ईश्वर श्रुदी नाना भी अवगम्यते कहते हैं कि यहां एक ही ईश्वर श्रुदी नाना होने पर ये स्वभाधिक ईश्वर की उपासनाएं है तो यह ईश्वर आ, एक है यद्यपि श्रुति नाना है श्रुदी नाना तो यद्यपि नाना है तो भी वेद्य ईश्वर एक है तो जैसे याग में द्रव्य और देवता एक होने पर अग्नि देवता है और उसके लिए हविष भी एक है तो दोनों मिलाकर के एक माना जाता है इसी प्रकार यहां द्रव्य देवता के ऐक्य जैसा है वैसा ही यहाँ वेद्य परमेश्वर एक है तो श्रुति नाना होने पर भी एक मान करके हम उपासना कर सकते हैं कहते कैसा एक है बोलते सबका एक एक उदाहरण दे रहे मनोमय प्राण शरीर ये कहा कि वो मनोमय है प्राण शरीर वाला है कम ब्रह्म खम ब्रह्मा, वो सुख है ब्रह्म रूप में है और सर्वत्र व्यापक रूप से रहता है और सत्य काम सत्य संकल्प है सत्य काम है सत्य संकल्प ऐसे का लक्षण बताया इतव आदिशु इतम आदि में बहुत सारे लंबा सब कहा है अलग अलग स्थान पे। तथा एक एवं प्राण दूसरा प्राण के, के विषय में भी ऐसा है प्राणो वा व संवर्ग प्राणो वाव ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्राणो पिता प्राणो माता प्राण संवर्ग है सबको अपने अंदर ग्रसित करके बैठता है प्राण प्राण के अंदर सब है वायु के अंदर सब है ऐसा वहां उपासना बताइए और प्राणोवा ज्येष्ठ श्रेष्ठस््येष्ठ भी है और श्रेष्ठ भी है प्राणोहा पिता प्राणो माता प्राण पिता भी है प्राण माता भी है ये भी ये सब कहा ये सब प्राण के बारे में यहां उपासना प्राणी है अलग अलग उपासना में है संवर्ग विद्या में है और यहां संवाद में है प्राण संवाद में है और प्राण की उपासना से यहां भूमि में प्राण की व्यापक रूप से उपासना है तो यह प्राण शब्द सब एक है प्राण उपास्य है इनका गुण अलग अलग होने पर भी एक हो सकता है इतव आतिशु ऐसा का विद्या एक विद्या एक वेद्य एक च इस प्रकार वेद्य एक होने से वेद्य का अर्थ विद्या के द्वारा प्राप्त करने योग्य जो ध्येय है वो एक होने से विद्या एक होना चाहिए श्रुति नानात्व अभी अस्मिन पक्ष अब प्रश्न आएगा पूर्व पक्ष के लिए कि यदि ऐसा हो तो श्रुति नानात्व तो का क्या होगा ये अलग अलग श्रुति है अलग अलग प्रकरण है अलग अलग यहां विधान है तो कहते हैं गुणांतर पर नान अर्थक वो अन्य अन्य गुणों का विधान है एक जगह एक गुण कहा दूसरे जगह दूसरा गुण कहा उसमें क्या तो आप गुणों उपसमार तो करना चाहते हैं ना तो सारे गुणों को समेट लेंगे समेट करके जैसा पहले कहा जैसा जहां जो गुण की उपयोगिता है उसको जोड़ करके वहां कर देंगे ऐसा प्राण के अनेक गुण से सम्मिलित करके प्राण की उपासना हो जाएगी तस्मात स्वपर शाखा विहितम एक वेद्य व्यपाश्रयम गुणजातम उपसंहर्तव्य विद्या का स्निया इसीलिए स्वपरशाखा विहित स्वशाखा में और पर शाखा एक शाखा जो भी जिस शाखा में जो उपासक उपासना कर रहे हैं उपासक वो उसका स्वशाखा और उससे भिन्न हो गए परशाखा तो ये पर शाखा स्वशाखा इन सब में विहित एक वेद्य व्यपाश्रय एक वेद्य को ही आश्रित करके गुणजादम उपसंहतव्यम गुणों का उपसंहार करना चाहिए क्योंकि विद्या कार्स में विद्या को व्यापक बनाने के समस्त विद्या को एक साथ करके समष्टि उपासना को विधान में लाने के लिए इस प्रकार की प्रक्रिया हो सकती है ये पूर्वपक्ष ने कहा था मैं पूर्वपक्ष का विचार पूरा हो गया टीका में देखिए नीचे दूसरी पंक्ति में कहा यहाँ संदेह क्यों हुआ था कि दहर विद्या आदि ब्रह्म उपासना प्राणोपासना च वेद्य भेदात अभिन्ना वा शब्दादि भेदात भिन्ना निवादी संदेह ये संदेह का कारण है कि दहर विद्या आदि ब्रह्म उपासना है और यहाँ प्राण संवाद आदि प्राणोपासना है इनमें वेद्य भेदात वेद्य अलग अलग है एक में प्राण है एक ब्रह्म है तो वेद्य भेदा वेद्य अभेदा वेद्य का अभेद होने पर अभिन्न तो ब्रह्म एक है और प्राण एक है इस प्रकार वेद्य अभिन्न होने पर विद्या भिन्न है अथवा शब्दादि भेदात शब्दादि भेदात माने यहाँ अलग अलग उपासनाओं का विधान अलग अलग शब्दों से हुआ है उपासिदा क्रद्म वेदा इत्यादि शब्दों से उपासना का विधान तो ये ही शब्दाधि भेद है ये भेद होने पर भिन्न होगा इस प्रकार से वहां शंका की गई और शंका करने पर पूर्व पक्ष ने कहा कि समस्त उपासना को एक साथ मानना उचित तो होगा सारे को मिलाकर के एक उपासना अब जैसा कृष्ण भी है राम भी है शिव भी है और देवी भी है गणेश भी है जिस जिसके भी उपासना कार्तिक है सबके जिसकी भी उपासना आप करना चाहते हैं सारे मिला करके ब्रह्म भाव में उपासना करो तो सब हो गया ऐसा हो लेकिन ऐसा नहीं होता अब उपासना करते समय जो जै, जैसे उपास्य है अब शिवजी को उपासना करने हो ऐसा उसका विधान अलग है और विष्णु की उपासना का विधान अलग है और जो विष्णु को आ, अधिक प्रिय है ऐसे भोग आदि शिव को प्रिय नहीं है अब विष्णु भगवान को तुलसी पत्र प्रिय है तो शिवजी को प्रिय नहीं शिवजी के लिए तो दूसरे पत्र लाना पड़ेगा पीलो पत्र लाना पड़ेगा अब सारा मिला के करेंगे तो ऐसे कैसा होगा वो तो होगा नहीं फिर ये तो यहां तो अभिषेक प्रिय होता है शिवजी जी अभिषेक प्रिय है और वहां तो उपचार प्रिय होता है उनको छोटा से उपचार आदि ज्यादा अभिषेक पानी डालना उनको इतना पसंद नहीं वो पानी में रहते हैं तो जाला नहीं थोड़ा वो डाल सकते तो बाकी तो दूसरा देना पड़ेगा अब ऐसे में साधक कैसे करेगी साफ मिला करके कैसे करेंगे तो इसीलिए ऐसा होगा नहीं जिसको जैसा करना है उसके वैसा ही ठीक रहेगा बाकी सब ब्रह्म है वो बात अलग है उस दृष्टि से उपासना इसलिए ब्रह्म के दृष्टि से उपासना या सारे मिलाकर करेंगे ऐसा नहीं होता अब वेदांती है तो वेदांती के दृष्टि से अब वो नहीं करना चाहिए अब वो उपासना को उपासना के दृष्टि से करना चाहिए कर्मों को कर्म के दृष्टि से करना चाहिए आचार को आचार की दृष्टि से करना चाहिए हम्म अब जो सब एक जो साथ मान लिया तो ऐसा नहीं चलेगा व्यवस्था तो व्यवहार के लिए होनी चाहिए इसलिए कोई कहते हैं तो उसको समझने के लिए उसमें व्यवहार दृष्टि भी देखनी चाहिए और जो व्यवहार दृष्टि और उपदेश वाक्य में सामंजस्य रखता है ऐसे आचार्य प्रशस्त होता है और जो आचार्य होते हैं आचार्यों का यही काम होता है कि आप उपदेश को और व्यवहार को दोनों में दोनों को लेकर के सामंजस्य से बिठा करके लोगों को मार्गदर्शन करे ऐसा जो करता है उनको आचार्य कहते जो बड़े बड़े आचार्य हुए हैं वैसे इस प्रकार से किए नहीं तो ऐसे समस्या आ जाएगी आपकी दृष्टि यहां भी है आपकी दृष्टि वहां भी है और दोनों को मिलाया ऐसा नहीं हो सकता अभी एक ही मंदिर में आप सारे भगवान को बिठाना चाहते हैं तो कितना बड़ा मंदिर चाहिए और सुबह फिर सभी की पूजा करनी है तो कैसे होगा ये भी संभव नहीं बहुत बड़ा होता है कई लोग ऐसे करते हैं आप किसी किसी के ना जाने से कमरे में क्या वो ग्रस्तों के भक्तों के वहां सब जाने से उनको भी यही शंका रहती है बार पूछते रहते कि हम ये भी पूजा करना चाहिए वो भी पूजा करना वैसे सारे रख देते अब वो सबको क्यों अब वो नाराज हो, हो जाएगा भगवान नाराज होगा ऐसे रखेंगे तो वो जाएगा फिर इनको रखेंगे तो वो क्या करेंगे अब राम जी को रखा तो हनुमान जी को रखना पड़ेगा और हनुमान जी को रखा तो राम जी को रखना पड़ेगा फिर ऐसे ऐसे जोड़ जोड़ करके फिर सबको रख देते उसके बाद फिर पूजा करने के लिए लंबा समय लगेगा वो सारे सबको पूजा करनी है तो मुश्किल हो जाता क्यों क्योंकि उनकी भावना है अब किसी को निंदा नहीं करना निंदा करेंगे तो फल नहीं मिलेगा ये छोड़ नहीं सकता बहुत समस्या हो जाती है इसीलिए ये आवश्यक है जानना कि किस प्रकार किस क्रम से करें कितने को करें क्या करें यह सब जानना आवश्यक होता है तो अब वो तो हमारे सामान्य व्यवहार में ऐसा है लेकिन यहां जहां ये कर सकता ऐसा दिखता है तो वहां भी भेद रखने के लिए कर रहे क्यों वहां भी भेद नहीं करना है वो अलग अलग हो गया तो अलग अलग करना पड़ेगा उसे मिला देंगे तो खिचड़ी बन जाए कुछ स्पष्ट नहीं होगा इसीलिए साधन मार्ग में तो यह स्पष्टता की आवश्यकता है इसीलिए अभी सिद्धांत देते हैं कि एवं प्राप्ते प्रतिपाद्य दे इस प्रकार प्राप्त होने पर कि एक साथ करना चाहिए ऐसे प्राप्त हो गया पूर्व पक्ष होने पर कहते हैं नाना नाना मन भिन्न भिन्न भिन्न उपासना करनी चाहिए एक नाना यह अव्यय है वेद्यादे भी एवं जातीय का विद्या भिन्ना भविधमर्हती यद्य वेद्य एक है ध्येय एक है ब्रह्म है तो भी इस प्रकार के उपासना में एवं जातीय का विद्या इस प्रकार की जो उपासनाएं हैं वो भिन्ना भविध्य मर्ति वो भिन्न भिन्न हो जाएंगे अलग अलग रहेगी कुतः ये सूत्र का अर्थ हो गया नाना अर्थ ये अब हेतु का अर्थ करते हैं शब्दादि भेदा देखिए अलग अलग शब्द से उपासना के विधान हुआ अलग अलग ध्यय अलग अलग प्रकार वहां बताए तो शब्द आदि भेद आदि से सब कुछ लेना प्रकरण भेद इत्यादि भवि ही शब्द भेद वेदा उपासीदा, सक्रतुम कुरवीदा इतम शब्द में भेद जैसे वेदा कहीं कहा वेदा उपासना करो उपासीदा, कहीं उपासना करो उपासिदा शब्द का प्रयोग है धाधु अलग अलग है इसका एक में विध धातु दूसरे में आस धातु और तीसरे में कृ धातु कुर्वीता सक्रत कुर्वीता शब्द भेदस्य कर्म भेद हेतु समस्ता कहते शब्द में भेद होना कर्म में भेद का कारण कहा गया है समधिगतः मैंने अध्ययन किया है कहा पुरस्ता पुरस्ता मैंने पहले पहले मैंने कर्मकांड कर्मकांड में पहले किया है ना आपने वो पहले अध्ययन करना है इसलिए उसको पहले कह रहे सर्वत्र भाषिक इसको पहले पहले बोलते हम तो अभी ब्रह्मसूत्र करते समय भी नहीं कर रहे हैं हम बाद में कर रहे हैं तो करना चाहिए पहले इसीलिए पुरस्ताद बोला पहले जहां करना था वहां वहां सूत्र ऐसा आया शब्दांतरे कर्म भेद कृत अनुबंधत्वात ऐसे सूत्र आया शब्दांतरे यानी शब्द में भेद होने पर कर्म भेद सियात कर्म भेद होगा ये भेद अध्याय है दूसरा अध्याय कर्म भेद होगा भेदु दिया कृता अनुबंध यह धाधु के भेद से धर्म का भेद माना गया अर्थ भेद माना कृता अनुबंध अनुबंध का अर्थ एक तो धाधु होता है धाधु में जो प्रत्यय लगते हैं उसका अनुबंध नाम से कहते धाधु और धाधु का प्रत्यय तो प्रत्य लग गया तो अर्थ अलग होता है तो यहां धादु के भेद है जैसा वेदा उपासीदा इत्यादि भेद जैसा इधर है वैसे ही वहां भी है कि वहां जुहियात एक कहा, ये तीसरा कहा तो इस प्रकार ददी, ददा ददी, ददात, ददा दे इत्यादि बहुत सारे शब्द आता है तो ऐसे होने पर इन शब्दों का संबंध अलग अलग होगा उसका अनुबंध अलग अलग हो गया प्रयोग अलग अलग हो गया इसलिए शब्दांतरे कर्म भेदहा आदिति इसके टीका देखिए नीचे कहा टीका नीचे वाले टीका में ये सूत्र का अर्थ करते हैं शब्दाद इत्यादि तद भेदे भी महाभूत उपास्ती नानात्म तो इत्याशं इसका भेद होने पर भी उपासना में नानात्म तो नहीं हो ऐसे आशंका करने पर कहते हैं शब्द भेदस्य इत्यादि का पुरस्तादी पूर्वतंत्र है पूर्वतन्द्र पुरस्ताद, पुरस्ताद, पुरस्ताद मन कभी पुरस्ताद पहले के लिए भी होता है सामने के लिए भी होता है पहले ऐसा कहना है तो उसके लिए भी पुरस्ताद करते हैं और सामने ये कहने के लिए पुरस्ताद होता है अब तात प्रत्य लगा तो पुरस्ताद का अर्थ यहां यहां पहले कहा ऐसा नहीं पूर्व पूर्वतंत्र उत्ती तंत्र पूर्वत में कहा ऐसा भिन्न भावार्थ विषया शब्द शब्दांतरम सूत्र में आया शब्दांतरे इसका अर्थ है भिन्न धातुअर्थ विषयक यहां भाव शब्द का है तो भिन्न क्रियापरक जो शब्द है उसी को शब्दांतर नाम से कहा भंशगार सूत्रकार सूत्र है यथा जैसे यजदी दुहोदी ये भिन्न भिन्न धादु है यजदी में यज धाधु है और ददादी में धुदांग दाने धादु है और जुहोदी में जो हा धाधु है तो हु जुहोदी जुहोदी। अर्थ में जुहो और तस्मिन सदी कर्म भेद तस्म सदी कर्म भेद कृद अनु अनुबंधवादादअवेदे भिन्न धादर्थ अवचिन्न भे, विदे सूत्र का अर्थ हो गया कि अर्थ अनु, धादुअर्थ भिन्न होने पर तद जो शब्दार्थ है वो भी भिन्न होता है और उसका विधान भी भिन्न हो जाता है शब्द शब्दांतर अधिकरण तो सर्वेदांत प्रत्यय अधिकरण अनुक्रांतम आ, ये आगे के लिए टीका है आदि इति इत्यादि कहा आदि ग्रहणा गुणादय यथा संभव भेदेद योजना तो आदि का ग्रहण होने से आदि से ये सूत्र में जो आदि शब्द आया शब्द आदि भेदा तो वहां आदि ग्रहण से गुण लेना द्र, द्रव्य आदि देवता लेना अलग अलग ले लेना और फल भी है प्रकरण भी है सब भेद का कारण है सबको ले लेना कहा ननु वेद इत्यादिशु शब्द भेद अवगम्यते न यजदी इत्यादिव अर्थभेद अब पूर्व पक्ष कहते हैं आपने जो शब्दादि भेदा तो हेदु दिया यह ठीक नहीं क्योंकि कर्मकांड में यजदी ददादी जुहोदी इत्यादि तीन जो शब्द प्रयोग किया ये तीन में अर्थ भी भिन्न है और उसी प्रकार उसका कर्म भी भिन्न है क्रिया भी भिन्न है दान का अलग होता है हवन का अलग होता है याग अलग होता है याग सारे मिला के होता है तो ये धाधु जैसा भिन्न है कर्म भी भिन्न है क्रिया भी भिन्न है और यहां जो है आपके उपासना में वेदा उपासिता क्रदुम कुरविदा इत्यादि में धाधु भिन्न रहने पर भी कर्म में भेद नहीं है करना तो एक ही काम करना है वेदा से भी उपासना करना है उपासिता से भी उपासना करना है और क्रदुम कुरविदा से भी संकल्प करके उपासना करना है ये की है वो तो अब जो है वेद इत्यादि में शब्द भेद एवं अवगमेद शब्द का भेद तो है किंतु यजदी इत्यादि अर्थ भेद है ना अर्थ का भेद नहीं है वहां अर्थ का भी भेद है शब्द का भी भेद है अर्थ का भी भेद है वो यहां शब्द का भेद मात्र है अर्थ का भेद नहीं क्योंकि हमारे पाठ है जो पाणी जी के धातुपाठ है पांडे के धातु पाठ में कितने धातु हैं पांडे जी के धातु का धातु पाठ में कितने धातु पाठ जितने ये ये इधर लघु वाले बैठे बोला कितने धातु हैं धातु पाठ में नहीं किसी को नहीं पता धातु पाठ में कितने धातु हाँ मैंने कितने धातु का प्रयोग हम करते हैं धातुपाठ के अनुसार दो हजार सत्रह दो सौ छब्बीस ऐसा है उसमें धातुपाठ के अनुसार कुछ कम होगा बाकी जो सूत्रस्थ ध धातु है और अन्य जो गण के धातु सब जोड़ करके इतना आता है तो 2000 हजार मान लो बाकी छोड़ दो तो 2000 धादू के इसमें आया हुआ अब ये 2000 धादू में ये धादू 2000 अलग अलग है किंतु उसमें एक हजार के लगभग यानी 900 से 1000 के आसपास केवल गमनार्थक धादू। जाने के अर्थ में इतने धादू। अब आप क्या करेंगे अब ये बोलते हैं कि अलग अलग धादू प्रयोग किया अलग अलग क्रिया हो गया ऐसे अलग अलग नहीं है यहां तो वेदा उपास कृतन गुरुवीधा एक ही अर्थ में है अर्थवेदने में गमनार्थक में इतनी सारे धातु है तो अब वो सारे कैसे करेंगे सबसे ज्यादा गमनार्थक धातु है और उसके बाद में हनन अर्थक धातु है हंद अर्थक हनन के अर्थ में धातु जितने वो उसके बाद आता है गमनार्थक के बाद और बाकी सब उसके बाद है और कोई कोई धातु दो तीन अर्थ में भी होता है गमनार्थक भी होता है और भी अर्थ में होता है कई अर्थ में होते जैसे अवधातु इत्यादि है इससे ओम शब्द बनता है उसमें तो अनेक अर्थ है तो कहीं दस अर्थ है अठारह अर्थ है कहीं दो अर्थ है कहीं एक अर्थ है कहीं एक, एक अर्थ में अनेक धातु होते तो ऐसे में आप कैसे बोल सकते हैं कि धातु अलग अलग हो गया तो अर्थ अलग अलग हो गया ऐसा कैसा यहां तो ऐसा नहीं है वहां ऐसा है कर्म में यज हवन करने के अर्थ में उदु और दान करने के अर्थ में जो धातु है ये तीनों अलग अलग है अलग अलग धातु भी है अलग, अलग अलग क्रिया भी है यहां धा अलग, अलग अलग है क्रिया अलग अलग, अलग नहीं है ये ये आक्षेप कर रहे हैं तो ये सूत्र गलत हो जाएगा ना शब्द आदि भेद हो जब भेद होगा होगा ही नहीं अब एक ही अर्थ में है प्रयोग हो और करना तो वही है इसलिए यजद इत्यादिवद अर्थभेद ना क्यों क्योंकि सर्वेशाव ये शाम मनोवृत्ति अर्थ अर्थत्व अभेदा ये जितने भी है ना इन सबका मनोवृत्ति का अर्थ का अभेद होता है मनोवृत्ति करना है ना उपासना करने मनोवृत्ति मन मन के द्वारा चिंतन करना मन का संचार करना मन को चलाने को मनोवृत्ति कहते हैं तो ये उपासना करते समय आप क्या करेंगे मनोवृत्ति को चलाएंगे ध्यान करेंगे मन चल रहा होता है अब ये एकाग्रता होते समय भी मन चलता है मन नहीं चले तो एकाग्रता नहीं होती मन चलने से एकाग्रता होती मन नहीं चले तो क्या होता है हाँ? क्या मृत्यु हो जाए तो दे... मन नहीं चले हाँ मन नहीं चले तो निद्रा होती है पहले हाँ मृत्यु तो बाद में है वो अब तो वो तो देख विच्छेद होने से देख से विच्छिन्न होने से मृत्यु होती है नहीं वो नहीं मन नहीं चले तो नींद आ जाती अब जब यह का ध्यान कर रहे हैं ना आप ध्यान में नींद नहीं है इसका मतलब आपका मन ध्यान कर रहा है ध्यायती, ध्यायती, ऐसा ध्यान कर रहा है अंदर तब तो बैठेगा ध्यान करता रहेगा और वो ध्यान करना बंद करे मतलब ध्यान कार्यवृत्ति भी बंद कर दिया तो फिर इसलिए तो बोला ना योग सूत्र में जो वृत्ति सा क्या इसमें योग चित्तवृत्ति निरोधा बोला चित्तवृतियों का निरोध करना है ये तो जा उसमें ध्यान में बताया और जो ध्यान का लक्षण दिया क्या ध्यान का लक्षण दिया प्रत्येक ध्यानम तानदा ध्यानम प्रत्येक एकता तो यानी एक प्रत्यय निरंतर चलता रहे तो अब ध्यान होगा अब वो वो भी नहीं चल रहा है तो नींद आ जाएगी नींद समय में मन सो जाता है यही तो कहना पड़ेगा ना मन किसी भी विषय में जागृत नहीं है किसी विषय का ध्यान सोच नहीं रहा अब तब वो सो जाता है सोता है तो फिर कुछ काम नहीं चलता कुछ पता नहीं चलता ध्यान में कुछ पता चलता है आपको पता चलता है क्या पता चलता है, है? क्या पता चलता है ध्यान ध्यान करते हैं कि नहीं करते आ, तो क्या पता चलता है ध्यान हम्म में पता चलता है एक विषय पे एक ही विषय पे एकाग्रताओ मतलब कुछ किसके ऊपर हम ध्यान कर रहे उसका ही चिंता रहे तो कुछ पता चलता है वो बाहर का तो चलना छोड़ दिया लेकिन अंदर का जो आप ध्यान कर रहे हैं अपने स्वरूप साक्षी भाव से ये सबसे मैं अलग हूँ अब वो वो वृत्ति चल रहा ऐसे करके अंदर कुछ ज्ञान होता रहता है वो आंतरिक ज्ञान होता है तब वो ध्यान होता है वो बाघे ज्ञान नहीं रहता है बाघे ज्ञान बंद हो गया लेकिन आंतरिक वृत्ति में एकता रहती है इसलिए वहां ज्ञान है यानी ध्यान है वृत्ति कोई ना कोई वृत्ति है वृत्ति की एकता है अब वो वृत्ति एक रूप में होने के कारण अलग अलग नहीं दिखता है इसलिए आपको पता नहीं चलता कि क्या चल रहा है लेकिन अपने अंदर अपने स्वरूप का ज्ञान रहता है तब वो जागृत में रहते हैं तब वो हो ध्यान होता है बाकी समय में नहीं होता है इसलिए समाधि और इसी में अंदर यही उसी में लय करके समाधि को प्राप्त करता है तो अब ये उपासना करने पर भी ऐसे होता है उपासना करते करते वृत्ति एक रूप में हो जाती है तो मनोवृत्ति अर्थ भेदा मनोवृत्ति मां रहती है उसका कोई विषय भेद नहीं होता इसलिए भाषिका ने छांदों के में भी कहा कि मनोवृत्ति रूप होते ये सारी उपासना ध्यान भी मनोवृत्ति रूप है वृत्ति के बिना नाम नहीं होता और अर्थांतर असंभव और यह उपासना में और कुछ ला भी नहीं सकता तो जो ध्यान कर रहा है उसमें और क्या ला सकते हैं? अब वो बाकी वृत्तियों को आप निरोध करना है तो सारे वृत्तियों को निरोध करने के बाद में एक काम से अतिरिक्त काम क्या कर सकता है वो एक ही काम होगा जो ध्यान कर रहा है वो ध्यान है होगा और कुछ काम वहां नहीं होगा तो आप धादू में भेद करके काम दूसरा कहां से लाएंगे ये पूछ रहे आपको वेदा उपासिदा इत्यादि में भेद दिखाना है ना तो एक काम से अतिरिक्त काम क्या है वहां एक काम तो ध्यान हो रहा है और उससे अतिरिक्त क्या है कुछ नहीं यदि अतिरिक्त होगा तो फिर ध्यान नहीं है वह है दो एक साथ हो नहीं है ना तो ध्यान का मतलब ही वृत्ति के एकता ये कि वृत्ति में निरंतर प्रवाह चलता रहे और दूसरी वृत्ति वहां आकर के हो गया आप ध्यान करते करते आप भोजन के बारे में सोच रहा तो फिर वो ध्यान नहीं है ना फिर भोजन का चिंतन हो गया वो तो फिर चिंतन हो गया ध्यान नहीं है अच्छा ऐसा रहे कि भोजन को ध्यान नहीं कर सकते भोजन का भी ध्यान कर सकते जैसे भूख लगेगा तो भोजन का ध्यान कर सकते हैं करके वो ध्यान तो उसी में भी होता है लेकिन वो आंतरिक नहीं होते बाकी विषय हो गया अब क्यों क्यों ऐसा है कि भोजन का ध्यान कर सकता है वो गलत काम नहीं है अच्छा है अब भूख लगेगा तो भो, भोजन का ध्यान करेंगे लेकिन भोजन का ध्यान में क्या होता है कि भोजन के ध्यान के साथ भोजन का नाम यह भी याद आ जाएगा जैसा रोटी रोटी का नाम याद आता और फिर रोटी का रूप यह भी याद आ तो, तो दूसरे इंद्रिय भी काम करने लग गया वो भी काम करना और एक तो नाम हो गया दूसरा रूप हो गया अच्छा उसके बाद में रोटी का स्वाद टेस्ट और टेस्ट भी आ जाता मुंह में पानी आता तो इसका मतलब टेस्ट भी याद आ रहा है तो ये तीन हो गया अब वो तीन ध्यान कैसे हो अब वो एक वृत्ति नहीं है ना उसमें रूप भी है और बढ़िया रोटी है पतली रोटी है बहुत बढ़िया है और उसमें घी भी लगा हुआ है और वो याद आके उसका टेस्ट भी याद आ जाता है फिर वो मीठा है कटा जो भी है उसका माधु टेस्ट आ जाता है फिर ऐसा रोटी याद आते जरूर सब्जी भी याद आ जाती वो फिर सब्जी भी आ जाएगी वो भिंडी की सब्जी बनाया तड़का लगाया जो भी है उसमें आता है तो फिर वो जो ध्यान तो हो रहा है लेकिन बहुत चीज उसमें मिल जाता है इसके कारण वो बाघ्य वृत्ति हो जाती है एकाग्रता नहीं हो जाती अच्छा इतना होने के बाद शरीर में विकार होने लगता अब वो आपने रोटी को ध्यान किया और सब्जी को ध्यान किया और सब मिल गया यह आने के बाद में जैसा मुँह में पानी आता जैसे बोलने से मुँह में पानी आता तो मुँह में पानी आ रहा है और पेट में हा पेट में भी वो एसिड बनने लगता है आपको भूख लगने लगे उचाले तो जल्दी ये बंद हो जाएगा तो हमको तो वो मिल जाएगा ऐसे करके वो भी चिंतन होने लगेगा ऐसे करके शरीर में भी विकार होने लगता है ऐसा इसीलिए बाह्य विषयों पर ध्यान छोड़ देते जो इंद्रियों के संबंधित विषय है उसको छोड़ करके फिर इंद्रियों से अलग विषयों को ध्यान करते क्योंकि इंद्रियो से संबंधित विषय का किसी का भी ध्यान होगा तो उस इंद्रिय को वो तेज कर देगा है ना अब जैसे रस के बारे में चिंतन करता है टेस्ट के बारे में तो टेस्ट तेज हो जाता है फिर वो तेज होने पर इसलिए तो मुंह में पानी आ रहा है इसका मतलब क्या है मुँह में पानी क्यों आ रहा है कि जो टेस्ट का जो इंद्रिय है ना हमारा वो काम करना शुरू कर दिया वो चाह रहा है कि आप जल्दी डालो हम उसको पचाएंगे ऐसा बोल रहा तो उसी के साथ चला जाता है और इसी प्रकार किसी का भी ऐसा अब वो आप एक रूप का दर्शन कर रहे हैं ऐसा आपको रूप देखने की इच्छा होगी आम खुलेगे अपने आप हम वो देखने के लिए क्या है वो ऐसा होता है शब्द स्पर्श रूप रस और कर्मेंद्रियों के भी ऐसे होते हैं अब जो चलने की इच्छा करते हुए बैठता है तो कैसे होगा फिर पैर हिलने लगता है बैठ नहीं सकता पैर इधर उधर करेगा ऐसे ऐसे हिलाएगा सब कुछ करेगा फिर उसके बाद उठ करके चलने लगेगा तो ये बाह्य विषयों में दोष है यद्यपि कोई भी विषय में ध्यान कर सकता है लेकिन विषय आंतरिक हो तो फिर बाह्य चेष्टाएं बंद हो जाती है और इंद्रिया अपने आप काम करना बंद हो जाते इसी को हम प्रत्याहार कहते वो तो प्रत्याहार करने के बाद में ध्यान करना चाहिए क्यों प्रत्याहार करेंगे तो ये बाहर से अंदर जाएगा फिर ध्यान हो जाता नहीं तो बाद में विषयों में जाएगा ऐसा होता है इसलिए कहते हैं कि वहां कोई अर्थांतर लाना संभव नहीं उपासना में वो एक ही ध्यान चलेगा जो उपास्य है उसका ध्यान चलेगा अर्थांधर नहीं ला सकते तथा कथम शब्द भेदा विद्या भेदी इसीलिए आप शब्द के भेद से विद्या का भेद कैसे किया ये तो यहां तो ठीक नहीं दिखता है। ऐसे पूर्व पक्षी ने शंका की इसका समाधान आगे करेंगे ओम पूर्ण मौर्ण मिदम पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते